आध्यात्म रामायण किस्कंधा अष्टम सर्ग जठरे वर्धते गर्भ स्त्रियं विहंग पंचमें माति चैतन्यम जीवा प्राप्त सर्वश हे पक्षिन इस प्रकार स्त्री के गर्भाशय में गर्भ बढ़ता है जिस समय पांचवा महीना होता है उसी समय जीव को चेतना शक्ति प्राप्त हो जाती है नाभी सूत्रंध्रेण मातृभुक्ता गर्भग पिंडो नृतर्मत गर्भस्थित पिंड अपनी नाभि में लगे हुए नाल के सूक्ष्म छिद्र से प्राप्त माता के खाए हुए अन्न के रस से बढ़ता है और अपने कर्मवश मरता नहीं है स्मृत्वा जन्मानि सर्वाणी जन्मा पूर्वकर्माण सर्वश जठरा नल तप्तोंदम वचनमब्रवीत उस समय अपने संपूर्ण पूर्व जन्मों का और कर्मों का स्मरण करके जठरानल से संतप्त हुआ यह जीव इस प्रकार रहता है नाना यो निशहसु जायम भूतवान् पुत्र पुत्रादि संबंधम कोट स पशु बांधवान कुटुम्ब भरण सत्या न्याया न्याय धनाजनम करता स्वप्ने पितुर्भग पहले कर्म सहस्त्र योनियों में उत्पन्न होकर मैंने करोड़ों बंधु बांधव पशु वर्ग और स्त्री पुत्रादि के संबंध का अनुभव किया है मुझ अभागे ने उस समय स्वप्न में भी भगवान विष्णु का स्मरण नहीं किया बस अपने कुटुम्ब के भरण पोषण के में आसक्त होकर न्याय अथवा अन्याय से धन कमाने में ही लगा रहा इधान तत्फल भुंज हे गर्भ दुखम महतरम अशाश्वते शाश्वत बदहे तृष्णा समन्वित अकार्याण्य कृत्व हित महात्म बहुधा दुखम अनुभूय स्वर्मत मुझ अभाग्य ने उस समय स्वप्न में भी भगवान विष्णु का स्मरण नहीं किया अब उसका फल स्वरूप यह अति महान गर्भ दुख भोग रहा हूं और इस नस्वर देह को नित्य सा समझकर उसकी तृष्णा में फंसा हुआ हूँ मैं सदा अकार्य कर्म ही करता रहा कभी अपना हित साधन नहीं किया अतः अपने कर्मानुसार मैं इसी प्रकार बहुत से दुख भोगता रहा कला निष्क्रमण गर्भामहम विष्णु मेवान पूजये अब न जाने इन नरतुल्य गर्भ से मैं कब निकलूंगा फिर तो मैं सर्वदा श्री विष्णु भगवान की उपासना करूंगा। इत्यादि चिंतअी यौन यंत्र अग्रपीड़ जायमान दुखी न दर का पाथ यथा ऐसी ही चिंता करते करते वह जीव योनि यंत्र से पीड़ित होता हुआ अति कष्ट से जन्म लेता है जैसे कोई पापी जीव नरक से निकलता हो पूति व्रणा निपति कृमिरे सरह नूतो भाल्यादि बाल्यादि दुखी सर्व विभु उस समय यह दुर्गंधित व्रण घाव से गिरे हुए एक कीड़े के समान होता है फिर इसे वाल्यादि अवस्थाओं के क्लेश भोगने पड़ते हैं इस प्रकार सभी देहधारियों को ये कष्ट उठाने पड़ते हैं तवया चवान्न सर्वत्र विधिता च न वर्णिता सुसर्वतः हे गृद्ध इसके पीछे होने वाले युवावस्था आदि के सब दुख तूने भी स्वयं देखे ही हैं और भी सब इन्हें जानते ही हैं इसलिए मैंने इनका वर्णन नहीं किया एवं इस इस प्रकार मैं इस अभ्यास से उत्पन्न हुए देहाभिमान के कारण जीव को नरक और गर्भवास आदि अनेक दुख उठाने पड़ते हैं अन्य अस्मदेहत्मा प्रकृत परम हिवादिमता तत्वात्मा ज्ञानवान भवे अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने आत्मा को प्रकृति से अतीत तथा स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीरों से पृथक जानकर देहादि की नमता छो, ममता छोड़कर आत्मज्ञान संपन्न हो आग्रदादि विर्मुक्तम सत्य ज्ञान बुद्धम बुद्धम सदा शात आत्मावधारे आत्मा को सदा जागृत आदि अवस्थाओं से रहित सच्चितिदूप तथा शुद्ध बुद्ध और सांत रूप जाने चिदात्मा चिदात्म परिज्ञाते नष्टे मोहे संभवे देह पतु प्रारब्ध कर्म वेगे न रोगि नी दुखम सुखम ज्ञान सहितो अस्मदेहन तो प्रारब्ध प्रारब्धस्ययुखे नम सितुक सर्पवथ मन दक्षा मित्रे पक्षिशन परमं हित चेतन स्वरूप आत्मा का ज्ञान हो जाने पर जब अज्ञान जनित मोहन नष्ट हो जाता है तो फिर यह देह प्रारब्ध कर्म के वेग से रहे अथवा जाए योगी को किसी प्रकार का अज्ञानजन्य सुख दुख नहीं होता अतः जब तक मेरा प्रारब्ध क्षय न हो तब तक कांचुली सहित सर्प के समान आनंद पूर्वक देह धारण करके रह इसके अतिरिक्त हे पक्षिन तेरे परम हित की एक बात और बतलाता हूँ सुन त्रेतायुगे दास थी भूत नारायणो व्यय रावण से वधार्थय दंडकाना गमिष्य त्रेतायुग में, में अविनाशी नारायणदेव महाराज दशरथ के यहाँ अवतार लेकर रावण का वध करने के लिए अपनी भार्या सीता और भाई लक्ष्मण के सहित दंडकारण्य में आएंगे सीतया भार्या साध लक्ष्मण समन्वितः अत्रश्र जनकजा रहिते भदे यहाँ दोनों भाइयों के तपोवन से चले जाने पर रावण श्री को सूने आश्रम से चोर के समान ले जाकर लंका में रखेगा रावण रावण चोर वन लंकायापयती तस्या सुग्रीव जलधे तत्र समागमः न निर्देशा तंदंतर वनरराज सुग्रीव की आज्ञा से उन्हें खोजते हुए कुछ वानरगण समुद्र तट पर आएंगे वहां किसी कारण विशेष से तेरे साथ उनका समागम होगा इसमें संदेह नहीं तदा तदास्थित कथियस्व यथत तदवत पक्षौ द्वा दौ उत्प्ये ते पुनर्नवो तब तू उन्हें सीता जी का ठीक, ठीक ठीक पता बतला देना बस उसी समय तेरे फिर नए उत्पन्न हो जाएंगे सम्पातिवाच यो मो धया माँ पश्यतु पक्षो में जातौ नूतनावि कोमलो संपाति बोला हे वानर श्रेष्ठ इस प्रकार मुझे चंद्र नामक मुनिश्वर ने समझाया इससे मैं शांत होकर इस समय की प्रतीक्षा में रहने लगा देखे अब मेरे यह अति कोमल नवीन पंख निकल आए हैं स्वस्तिवस्तु गी सीता द्रक्ष निश्चय यत्न कुरुधम दुर्लघ्यम समुद्र सेलंघने आप लोगों का कल्याण हो अब मैं जाना चाहता हूँ इसमें संदेह नहीं आप लोग सीता जी को अवश्य देखेंगे केवल इस दुर्लंघ समुद्र के लांगने का प्रयत्न कीजिए जन्नाम स्मृति मातृ तो परिमितम संसार पर गति दुर्जनो परमं विष्णो परम शाश्वत तस्व स्थितिकार जगता भक्ता समुद्र महातरणे हे वानरगण जिनके नाम के स्मरण मात्र से बड़े दुष्ट जन भी इस अपार संसार सागर को पार करके भगवान विष्णु के सनातन परम पद को प्राप्त कर लेते हैं आप लोग तो त्रिलोकी की स्थिति करने वाले उन्हीं भगवान राम के प्रिय भक्तगण हैं फिर इस क्षुद्र समुद्र मात्र को पार करने में आप क्यों समर्थ न होंगे इतमद आध्यात्म राणे उमा महेश संवादे किस्कन्धा कांडे अष्टम सरग